सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षक जो प्रश्न आपने हमसे किया यही प्रश्न आपके दादा युद्ध महाराज जी ने देवऋषि नारद जी से किया था अब हम तो एक कथा दूसरी कथा में चली जाएगी अब देव ऋषि नारद जी सप्ताह स्कल कथा सुनाएंगे सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय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 सहदेव को कहता है अरे तुम्हें विष्ण पितामा गुरु द्रोणाचार्य अन्य कोई पुरुष तुम्हें नजर नहीं आए तुमने इस ग्वाले को कह दिया ये पूजन्य अरे ना तो ये राजा है ना तो इसकी कोई महानता अरे इसकी तो माँ का भी कोई ठिकाना नहीं है आप इतना बुरा भला इसने कहना आरम्भ कर दिया भगवान कृष्ण ने अपनी मौसी को वचन दिया था सौ अपराध इसके क्षमा कर दूंगा इससे अधिक ये अपराध करेगा फिर मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा जब इसने सौ से अधिक सौ से ऊपर भला कहना कर दिया उस समय भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्र जी आए और सुदर्शन चक्र ने इस शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया भक्तों महाभारत में कथा आती है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 युद्धिस्तर महाराज जी को देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं यहां भगवान समदर्षि भगवान ने आदि देित हिरणा को मारा कौन था भक्तो देत्य तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं युधिस्तर उसी ही भगवान ने पहलाद महाराज पर भी कृपा की क्या पहलाद दैत्य नहीं थे अगर भगवान भेदभाव करते हैं तो बारह भागवतों में भक्तों